परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज समाधरणीय झुंझुनवाला जी खेतान जी कानोड़िया जी अशोक पाल जी समुपस्थित शतसंग प्रेमी सज्जनों हम सभी लोग पुनः अपने मन बुद्धि और चित्त को श्री कृष्ण मिशन के पावन प्रांगण में प्रभु की चर्चा में ले चलते हैं ज्ञानी भक्त प्रहलाद जिनकी निर्भीकता और जिनका आनंद सुन करके और पढ़ करके ही एक रसानुभूति होती है ऐसा विलक्षण जीवन इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोग कहते हैं हमारी परिस्थिति बहुत खराब है महाराज भजन कैसे करें? प्रहलाद जी से ज्यादा परिस्थिति किसी की खराब नहीं भक्तिमती मीरा से ज्यादा परिस्थिति किसी की खराब नहीं और उनके बाद छोड़ो भगवान कृष्ण से ज्यादा परिस्थिति किसी की खराब नहीं जिनका जन्म जेल में हुआ जिनके माता पिता जन्म से पहले जेल में पड़े हुए जिनको जन्म लेते ही नगर छोड़ के भागना पड़ा मथुरा से गोकुल जिनके छठे में विष पिलाने के लिए पूतना आ गई इससे ज्यादा परिस्थिति खराब किसी की नहीं होती तो मृतलोक का सच है अच्छा या बुरा दोनों साथ साथ चलते हैं। इसमें ही हम लोगों को कैसे आनंद में रहना है सुखी रहना है और अपने आप को लक्ष्य के प्राप्ति के ओर लगाना है यही इन कथाओं से हम लोगों को सीखना है भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण की गोद में बैठे हुए नवधा भक्ति का उपदेश कर गए वहां पर सुनने वाले सब असुर और जो उनका सिंहासन बना है वो कौन है पिताजी की गोद वहीं पे बैठे बैठे बोल रहे भगवान की नौधा की विष्णु की नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्जनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम निवेदनम उन्होंने ये नवधा भक्ति सुनाई अब देखो कथा तो एक ही हो रही है नवधा भक्ति कथा हो रही है। ये नवधा भक्ति देवर्षि नारद ने सुनाई थी प्रहलाद जी की माँ को और प्रहलाद जी गर्भ में थे तब उन्होंने सुना था उस समय बड़ा आनंद हुआ था और आज जब प्रहलाद जी ने हिरणकशू को सुनाया तो हिरणकशू का रोष बढ़ गया क्रोध बढ़ गया आखे लाल हो गई होठ फड़फड़ाने लग गए कथा तो वही एक ही कथा का क्या क्या प्रभाव हो सकता है ये कई बार केवल वक्ता पर निर्भर नहीं करता श्रोता पर भी निर्भर करता है वही भगवदगीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तो मोह की निवृत्ति हो गई नष्टो मोहा मित्र लब्धा और वही भगवदगीता दिव्य दृष्टि के माध्यम से महर्षि व्यास की कृपा से संजय धृत को सुना रहा था भगवदगीता वही थी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे इधर संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा था अर्जुन के मोह की निवृत्ति हो गई और धृतराष्ट्र के मोह की निवृत्ति हुई कि बढ़ गया बढ़ गया भगवत गीता तो वही है जो पात्र नहीं है सुनने का धृतराष्ट्र तो सुनने के बाद उसके जो कमेंट है उसकी जो टिप्पणी है धृतराष्ट्र कहता है देखो संजय अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था लेकिन श्री कृष्ण ने भड़का भड़का के युद्ध के लिए तैयार कर दिया पूरी गीता सुनने के बाद उसका कमेंट ये अर्जुन नहीं चाहता था श्री कृष्ण ने तैयार करा दिया युद्ध करने के लिए तो क्या सुन रहे हैं इसका भी महत्व है लेकिन सुनने वाला कौन है किस दृष्टिकोण से सुन रहा है उसका जैसा पात्र होगा वही उसका फल निकलता है प्रायः यहाँ पर हिरण कशपू नौधा भक्ति सुनता है और नौधा भक्ति सुनने के बाद उसको आनंद नहीं हुआ क्या हुआ क्रोध आ गया रोष आ गया होठ फड़फड़ाने लग गए आंखें लाल हो गईं और जिस प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में बैठाला था उसको गोद से उठा के नीचे पटक दिया पांच साल का बालक हाँ। उठा करके नीचे पटक दिया और शंडा मर्ग की तरफ टेढ़ी नजर से देखा एक बार समझाने के बाद भी तुम लोगों ने फिर वही पढ़ाया क्योंकि मैंने तो अभी यही पूछा है की तुम्हारे गुरु ने तुमको जो पढ़ाया उसमें से अच्छी बात सुनाओ तो अब तो प्रामाणिक हो गया कि तुम ही ने पढ़ाया शंडामर्क घबराए बोले महाराज अनावश्यक आप हमारे पर क्रोध करते हैं ये जो सुना रहा ये तो हम भी नहीं जानते हम पढ़ाएंगे कहाँ से इसको ये जो बेटा आपका सुना रहा है ये तो हम लोगों को भी मालूम नहीं है और बड़ी सुंदर बात शंडामर्क मर्क बोलते है शुक्र जी कहते है यहाँ पर णीत न पर प्रणीत सुवते स्र सत्रो नैसर्गकसराज मनु कदास्न नम प्रणीत राजन ये जो तुम्हारा बेटा आपको सुना रहा है ये हम लोगों ने नहीं सिखाया है तो नारद जी तो नहीं आए बोले नहीं नहीं हम लोग बिल्कुल सावधान है विद्यालय में और कोई नहीं आ सकता है न पर तो। किसी दूसरे ने भी नहीं सिखाया है जो तुम्हारा बच्चा बोल रहा है प्रहलाद जी जो बोल रहे है बोले फिर कहाँ से सीखा नहीं सर्ग गुरुपुत्रों का अनुमान ठीक है बोले जन्म जा इसको मालूम कहा से सीखा ये तो हमको नहीं मालूम लेकिन ये जन्मजात इसको प्राप्त अर्थात ये गर्भ में ही तो सुना था ना प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी ने तो गर्भ में भगवान की कथा सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं और हम और आप <laughs> वो तो गर्भ में सुन कर के अपना काम कर लिए और हम लोगों को महात्मा लोग कितनी बार महापुरुष पूज राम जी महाराज पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज राम किंकर जी महाराज बड़े बड़े महापुरुष कितना सुनाते हैं और अभी भी सुना रहे उसके बाद भी जिनको काम होना है वो तो हो जाता है और जिनको नहीं होना तो, तो सुनते नहीं है और यह तो कई बार विपरीत भाव भी हो जाता है तो कहते हैं नई स्वर्ग की यम ये जो प्रहलाद जी के हृदय में भाव है महाराज ये तो स्वाभाविक है जन्म है ये कहां से प्राप्त हुआ है हम भी नहीं समझ पा रहे हिरण कशपू को आश्चर्य होता है पांच साल का बालक जो इनके गुरुओं को पता नहीं है वो इसको पता है और वो भी हमारे विरोधी के विषय में हमारे दुश्मन के विषय में ये बोल रहा है उनकी महिमा गान कर रहा है हिरण कशपू के जो भ्रकुटी टेढ़ी थी शंडा मर्क की तरफ वो टेढ़ी हो गई प्रहलाद जी की तरफ प्रहलाद जी की तरफ मोड़ करके देखा और पूछा मतिर न कृष्ण ये तुम्हारी बुद्धि जो कृष्ण के प्रति लगी हुई है ये कहाँ से आई अगर तुम्हारे गुरु ने नहीं पढ़ाई तुम्हारे विद्यालय में और कोई नहीं आता है तो ये सब तुमको मालूम कैसे है? तुम कैसे जानते हो भगवान विष्णु के विषय में नारायण के विषय में उनकी नवधा भक्ति के विषय में तुमने कहा से सीखा है जो दुष्ट होता है ना अगर उसके व्यक्तिगत स्वार्थ में बाधा पड़े तो फिर ना तो उसका कोई बेटा है न उसकी कोई पत्नी है न उसका कोई पिता है अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी खत्म कर सकता है ये दुष्ट का ये असुर का स्वभाव होता है तलवार उठाले ली प्रहलाद जी की तरफ बोल किसने सिखाया है अगर तुम्हारे गुरु ने नहीं सिखाया तो कहा से सिखा तूने ने प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये बुद्धि सिखाने से भी नहीं आती कोई सिखाएगा क्या हा? मैं तो कितने दिनों से इनको गुरु पुत्रों को और लोगों को भी बता रहा हूँ लेकिन कहाँ सीख रहे सिखाने से नहीं आती कहां से आती है बोले संत महात्माओं के चरणों की सेवा करते हुए जब जीवन समर्पित किया जाता है तो संतों की कृपा से भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है तो संत की कृपा है आ? और कौन से संत की कृपा थी नारद जी की आ? वो कह दिए मही यशाम पाद अभिषेकम निष्किंचना वर्णी ना तवत महापुरुषों के चरणों की धूल में जब तक तुम स्नान नहीं करोगे तब तक ये भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होती है क्यों महापुरुष देखते हैं कि समर्पित है वास्तव में ईमानदारी से समर्पित है कि नहीं तो उनके हृदय से एक संकल्प उदित हो जाता है प्रभु इसका कल्याण करना इसको भक्ति देना और महापुरुष जो नि संकल्प होते प्रायः अपने लिए जिनका कभी कोई संकल्प नहीं उठता ऐसे महापुरुष का संकल्प जब किसी साधक के प्रति करुणा पूर्वक जागृत हो जाता है उसी क्षण भगवान उस संकल्प की पूर्ति करते हैं और महापुरुष कह दे कि इसका कल्याण हुए तो भगवान उसके जीवन में भक्ति प्रदान कर देते हैं तो वो हो होगा कब भगवदगीता में भी तो यही कहा गया तद विधि प्रणिपाते सेवया बोले अगर वो भगवत भक्ति चाहिए तत्व ज्ञान चाहिए उपदेखर्शिना लेकिन तीन बात करनी पड़ेगी तद प्रणिपात प्रणिपात का अर्थ केवल प्रणाम नहीं है प्रणिपात का अर्थ है समर्पण मन बुद्धि और जीवन का समर्पण सदगुरु के चरणों में हो जाता है तब सदगुरु के हृदय से करुणा और कृपा का उदय होता है और हृदय में उनके बैठे होते हैं ठाकुर जी क्यों भगवान कहते हैं ना मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ भागवत में भी श्लोक है बोले क्यों घूमते हैं महाराज बोले उनके चरणों की धूलि पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊ हमारे गुरुजी पूज्य पूज स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान से एक बार किसी ने पूछा पो ये त्यंग्र भी भागवत का श्लोक है भक्तों के चरणों की धूलि पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं इसलिए भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ स्वामी जैसे से गुरु जी से हम लोगों ने पूछा कि भगवान में अपवित्रता क्या है जो कि वो भक्तों के चरणों की धूली से पवित्र होना चाहते कौन सी अपवित्रता भगवान भगवान तो परम पवित्र है गुरु जी कहते हैं कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है ना भगवत भगवद गीता में ये यथा माम प्रपद्यंते भजाम जो मेरे को जैसा भजन करता है मैं उसको वैसे ही भजन करता हूँ उसका वैसे ही सेवा करता हूँ बोले वो प्रतिज्ञा भगवान पूरी नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते है? क्योंकि जो प्रेमी भक्त है वो तो सबको छोड़कर के केवल भगवान का भजन करता है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा लेकिन भगवान सबको छोड़कर के एक भक्त का भजन नहीं कर सकते हैं चाह के भी नहीं कर सकते भक्त के लिए तो भगवान एक है लेकिन भगवान के लिए एक भक्त नहीं है अनेक भक्त है तो उनकी प्रतिज्ञा है जो मेरे को जिस भाव से भजता है उसी भाव से मैं भी भजता हूं तो भाई भक्त तो सबको छोड़ करके भगवान का भजन किया और भगवान सबको छोड़ करके भक्त एक भक्त का भजन नहीं कर पाते हैं तो प्रतिज्ञा भंग हुई कि नहीं हुई प्रतिज्ञा छोटी कि नहीं छोटी हाँ ना तो बोलो भले भगवान की है तो क्या हुआ प्रतिज्ञा छूट गई और प्रतिज्ञा करके जब कोई छोड़ देता है तो उसमें दोष लगता है कि नहीं लगता लगता है तो प्रतिज्ञा भंग का जो दोष है गुरुजी बड़े विनोद में बोलते थे और बोले वैसे भी ये वो जो बात भगवत गीता में कही है ना वो किसने कही है रामजी ने थोड़ा कही किसने कही किशन जी ने कही कृष्ण जी ने कही है और प्रतिज्ञा वो तो करते ही रहते हैं छोड़ते ही रहते हैं उनका कोई उनकी बात का भरोसा ज्यादा मत करना आ? गुरु जी तो बड़ा विनोद करते थे बोले उनकी बात का भरोसा तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं किए आ, जो कि उनसे इतना प्रेम रखते थे जब अश्वत्थामा हाथी को मार दिया <laughs> उनको मारा हटाने के लिए द्रोणाचार्य को तो अब द्रोणाचार्य के सामने जाके भीमसेन ने कह दिया अश्वत्थामा हता हता हता द्रोणाचार्य बोले अश्वत्थामा को मैंने ब्रह्मास्त्र तक चलाने की शिक्षा दी है उसको कोई मार नहीं सकता मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता हूं भीमसेन की अश्वत्थामा मारा गया श्री कृष्ण की तो योजना थी पीछे खड़े थे बोले मैं कहूँ तो मानेंगे बोले तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा इस जन्म में तो जन्म से झूठ बोल रहा भीम की तो फिर भी थोड़ा मान लो तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा ये जन्म में तो पहला जब पहले पहली बार बोले तो झूठ ही ही बोले और ये विनोद नहीं है सच है भागवत उठा के आप देखें पहली बार जो बाल लीला में श्री भगवान वाच है दसमसक में वो वहां पर है नाहम भक्सित वन अम्ब सर्वे मिथ्याभि संशिना मिट्टी खाली और मैया ने जब छड़ी लेके धमकाया बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया ने कहा सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं तुमने खाई है क्रांतिकारी झूठ बोले सर्वे आए सब झूठ बोल रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई अगर इस हाल में एक आदमी खड़ा होके कहे कि सारे लोग झूठे इसका मतलब होगा कि वही झूठा है सारे लोग झूठे नहीं हो सकते तो भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा महाराज जी विनोद करते थे भाई भगवान कृष्ण ने कहा ना ये अथा माम तो प्रतिज्ञा उनकी छूट गई प्रतिज्ञा पूरी हुई नहीं तो प्रतिज्ञा भंग का दोष लगा जब प्रतिज्ञा भंग का दोष लगा तो उसका मार्जन कहाँ से होगा संतों के चरणों की धूल से आ, वो वो दोष भगवान को लगा हुआ है और इसीलिए वो संतों के पीछे पीछे चलते हैं, भक्तों के पीछे चलते इनके चरणों की धूल उड़े और मेरे में पड़ जाए तो मेरा जीवन भी पवित्र हो जाए पावन हो जाए तो ठीक है एक भाव की दृष्टि से वो भी व्याख्या है लेकिन वास्तविकता यह है कि जो संत है महापुरुष है जो केवल भगवान के भजन करते और भगवान से कुछ नहीं चाहते कोई अपेक्षा नहीं करते भगवान उनके वास्तव में ऋणी हो जाते क्योंकि तो दिन भर भजन करते और कुछ नहीं मांगते तो अपने लिए तो उनके मन में कभी संकल्प होता नहीं कभी किसी साधक को देख करके जब उनके मन में संकल्प हुआ प्रभु इसका कल्याण करना इसको भक्ति देना तो भगवान को अवसर मिल जाता है अरे कभी तो इसने कुछ कहा और जहाँ कहा तुरंत भगवान फर्स्ट प्रायोरिटी में उनके वचन को पूरा कर देते हैं, इसलिए लिखा महत्वपाद रजो अभिषेक इसलिए जो महापुरुष है जिनके भगवान से बात होती जिनको भगवान का दर्शन होता है जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव जो भगवान के साथ तन में रहते हैं वार्तालाप होता है ऐसे महापुरुषों के चरणों की धूल अकार है उनके प्रति जीवन समर्पण और उनको केवल भाव चाहिए तुम्हारी ईमानदारी चाहिए तुम्हारी ईमानदारी देखकर के उनका हृदय जब दवित हो जाएगा संकल्प हो जाएगा तो भगवान की कृपा बरसने लग जाएगी अनुभव होने लग जाएगी हमारे सिंधी भक्त तो बहुत थे महाराज जी के वृंदावन में भक्त कोकिल साईं के जो भक्त परिकर थे तो महाराजे से प्राय प्रश्न नहीं पूछते थे वो जोक सुनाते थे जोक महाराज जी को हंसाते रहते थे बहुत हंसाते थे एक बार उनसे किसी ने पूछा कि इतने बड़े महात्मा हैं आप लोग कोई जिज्ञासा नहीं करते कोई शंका नहीं करते जोक सुनाते हो बोले हमारे गुरु जी ने कहा है की अगर संत प्रसन्न हो जाए तो भगवान अपने आप मिल जाते तो बोले है तो बोले संत उनका सूत्र था जानते हो क्या सूत्र था संत हसे भगवंत बोले <laughs> संत प्रसन्न हो गया किसी भी तरह से खुश हो जाए आपके प्रति वो प्रसन्न हो जाए बोले संत हसे भगवंत फे इसलिए निरंतर महाराज जी को हंसाने का प्रयास करते थे इतना हंसाते थे इतना और अपने ऊपर ही जोक सुनाते थे दूसरे के ऊपर नहीं अपने ऊपर सुनाते थे तो महाराज ये कहते हैं प्रहलाद है, जी महाराज कहते हैं पिताजी ये जो बुद्धि है ना जो आपने कहा कि तुम्हारे गुरु ने नहीं पढ़ाई विद्यालय में और किसी ने नहीं पढ़ाई तो कहाँ से आ गई बोले ये बुद्धि न किसी की पढ़ाने से आती है न अपने आप से आती है ये तो किसी संत महापुरुषों के चरणों की रज में धूल में जीवन का अभिशेष कराना पड़ता है तब ये भगवत भक्ति की कृपा की प्राप्ति होती है ये नहीं बताया कि किस्त के चरणों में अभिषेक किया जानते थे अगर नारद जी का नाम बताया <laughs> आ, तो पिताजी इस समय आवेश में हैं शासन में नारद जी रोज आते संगीत सुनाने गुरु जी को बड़ी महाराज दक्षिणा दे देंगे फिर तो नारद जी का नाम नहीं बताया खाली इतने ही कहा बिना संत के कृपा के प्राप्ति नहीं होती अब वो समझ गया हिरण समझ गया कि अब ये बच्चा सुधरने वाला ये तो बिगड़ गया ये तो मेरे विरोधी के पक्ष ही गाता है जब देखो भगवान नारायण के विष्णु विष्णु की भक्ति नारायण की भक्ति ये सुधरने वाला नहीं ये दुनिया वाले यही कहते जब कोई थोड़ा ज्यादा सत्संग में जाना लग जाए ना बचपन में क्या बोलते हैं ये बच्चा बिगड़ गया <laughs> ये तो बिगड़ गया हाँ वो अच्छा नहीं है जो घर में लगा रहे वो अच्छा है हाँ जो बाबा जी के पास ज्यादा जाने लग जाए एक कानपुर का एक मने युवा ही था वो नास्तिक था उसके माँ हमसे शिकायत करते थे महाराज को से इसको समझाओ ये पूजा की आरती की हंसी उड़ाता है मजाक बनाता है तो उसको मैंने देखा नास्तिक नहीं था वो आडंबर का विरोधी था इधर तुम आरती कर रहे हो पूजा कर रहे हो और दुकान में चीटिंग कर रहे हो लोगों को धोखा दे रहे हो इसका वो विरोधी था बोले तुम्हारी आरती का क्या मतलब तुम्हारी पूजा का क्या, क्या मतलब तुम लोगों को धोखा देते हो तो हंसी मजाक बनाता था मैंने उसको समझाया तो धीरे धीरे वो पूजा पाठ करने लग गया अब उसको रस आने लग गया तो ज्यादा करने लग गया दो घंटा ढाई घंटा अब दो साल के बाद उसकी माँ आई फिर बोले महाराज अब इसको समझाओ कि इतना भी नहीं करे <laughs> अरे मैंने कहा मैं रिमोट कंट्रोल थोड़ा कि जब चाहो उसको बढ़ा दो जब चाहो कम कर दो अरे उसको रस आने लग गया तो ये जो दुनिया है ना ये भगवान की माया माने नहीं करे तो समस्या और ज्यादा करने लग जाए आ, तो समस्या ये जो संसार ये भगवान की माया यही भगवान की लीला है न करेंगे और न करने देंगे कोई आ, अगर कोई बच्चा जाने लग जा रे कोई अवस्था ये कोई एज है आ, कथा में जाने की माला करने की पिक्चर जाओ घूमने जाओ विदेश में जाओ उसमें कोई प्रतिबंध नहीं सत्संग में जाओ कैसे जा रहा है क्यों जा रहा है क्या हो गया हमको कई लोग पूछते थे घर में कुछ दुर्घटना हो गई थी क्या बाबा बन गए <laughs> माने बिना दुर्घटना के कोई बाबा नहीं बन सकता है मतलब तो यही निकला जब तक घर में पिटाई ना हो जब तक पत्नी मार के ना भगावे जब तक बेटा मार के ना भगावे तब तक कोई बाबा आ, क्या लोगों की सोच हो गई गयी जी कहते हैं पिताजी ये किसी के सिखाने से नहीं आती भक्ति किसी के कहने से नहीं आती ये तो महापुरुषों की कृपा से आती और उसके बाद जब देख लिया हिरण कशपू ने कि ये बेटा तो बिगड़ गया ये तो गया ये समझने वाला नहीं है तुरंत उसने निर्णय ले लिया ये आसुरी स्वभाव बेटा है तो क्या हुआ योग्य है तो क्या हुआ जो हमारे दुश्मन का पक्ष ले रहा है उसको समाप्त करना ही मेरा उद्देश्य है सर्वई रूपाई हंतभ्य आदेश दे दिया असुरो को बड़ी शक्तिशाली असुर थे बोले बच्चे को मार डालो किसी भी उपाय से मार डालो मेरा आदेश इसका मारना ही मेरा लक्ष्य है कैसे मरे मैं इसके लिए नहीं बोलता हूं जैसे मरे वैसे मार डालो सर्व ही रूपाई रहोकी में जिसका शासन वो हिरण पांच साल का जिसका बेटा है पंचहायना लिखा है पंचहायना पांच साल की जिनकी अवस्था है उस छोटे बच्चे को मारने के लिए सारे असुरों को आदेश दे दिया मार डालो इसको किसी भी तरह से मार डालो अब असुरों को तो मरने मारने में ज्यादा आनंद आता है जो कई लोगों का स्वभाव होता है जो कई लोग शांति प्रिय होते हैं और कई लोग हाँ महाराज जब तक उनको जोश ना नावे जोश ना दिलाया जाए जब तक लड़ाई झगड़े का कामना उनको आनंद ही नहीं आता है एक बार वृंदावन में रामलीला होती थी वो बा के आश्रम में तो महाराज जी हमारे गुरुदेव भी देखने जाते थे बैठते थे तो उन्होंने देखा कि जिस दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद था धनुष भंग के बाद उस दिन जबरजस्त भीड़ थी सबसे ज्यादा भीड़ भरत मिलाप के दिन उतनी भीड़ नहीं और किसी राज्यभिषेक में उतनी भीड़ नहीं किसी पुष्प वाटिका में उतनी भीड़ नहीं जिस दिन हाँ लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद हाँ वो महाराज तखत टूट जाए ऐसा संवाद उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ गुरु जी जब लौट के आए तो उन्होंने एक टिप्पणी की उन्होंने कहा आज की भीड़ देख करके थोड़ा निराशा हुई हमको लोगों ने कहा महाराज भीड़ देख के तो लोग प्रसन्न होते भीड़ देख के निराशा क्यों हुई बोले तो निराशा इस बात की हुई कि लोग रामलीला में भी लड़ाई देखना ही ज्यादा पसंद करते हा? राम भरत मिलाप में भीड़ होए, पुष्प वाटिका में भीड़ होए, तो तो बात समझ आती। में आती है जहाँ परशुराम लक्ष्मण संवाद में जहाँ लड़ाई होती उसने फिर कैसे उनकी बात काटी उन्होंने उनकी बात कैसे काटी उसमें ज्यादा रस आता है तो ये जो मानसिकता है ओ एक जगह मैं में ओ दोहा बोल रहा था कबीरदास जी का दोहा है ना जो तुको कांटा बुए ता तु फूल फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल कबीरदास जी का दोहा है इसी दोहे के विपक्ष में एक प्रतिवादी भयंकर एक बहुत विलक्षण पंडित हुए उन्होंने तो इसके विरोध में एक दोहा बनाया हुआ है जो तुको कांटा बुए ता ही तू भाला भाला जंत आ, लोहे का इतना बड़ा पहले होता था गांव का एक हथियार है तलवार जैसा मार दो तो आदमी मर जाएगा उन्होंने बना दिया बोले ये सब फूल उल की बात हम नहीं मानते बोले जो तू को कांटा बुए ताला वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला एक जवान लड़का खड़ा हुआ बोले महाराज ये दोहा बढ़िया लगा <laughs> आप कल्पना कर सकते हा? कथा में बैठा था वो लड़का बोले महाराज वो पहले वाला दोहा उतना क्या फूल बोते रहो तुमको तंग किया जा रहा है तुम फूल बिछाए जा रहे हो फूल बिछा रहे अरे जो तंग करे उसको मारो भला, भाला अभिप्राय तो समाज तो में हर तरह के लोग हैं और वो जो लोग होते हैं ना वो बुरा मत मानना वो उनको दैवी संबंध वाला नहीं कहा जा सकता है। तो रजोगुणी तमोगुणी प्रधान लोग होते हैं तो इधर जहाँ असुरो को आदेश मिला सर्वई रोपायर हंतव्य हार डालो किसी भी उपाय से असुर लोग दौड़ पड़ते सारे उपायों का प्रवेश किया महाराज कोई तलवार लेता है कोई त्रिशूल लेता है कोई भाला लेता है प्रहलाद जी समझ गए अब इस अवस्था में कोई प्रवचन देने का अवसर नहीं है अब तो जो प्रभु की लीला देखो प्रभु क्या करवाने वाले प्रहलाद जी शांत बैठ गए बीच में पांच साल की अवस्था पुष्प बालक को देखो, उनकी निर्भीकता उतना सुकोमल शरीर बड़े बड़े असुर त्रिशुल भाला बरछी तलवार लेकर के मरना प्रारंभ किए लेकिन प्रहलाद जी का शरीर वज्र का हो गया प्रभु ने उस कोमल शरीर को वज्र का शरीर बना दिया उनके हथियार टेढ़े पड़ने लग गए लेकिन प्रहलाद जी के शरीर में खरोच भी नहीं आई परेशान हो करके वो सारे योद्धा वापस आ गए हिरणकश को देख रहा है बैठा बैठा ये क्या इतना सुकोमल इसका शरीर है मेरा बेटा है मैंने देखा है कोई हथियार इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा है कौन सा श्लोक घटा नई नम शस्त्रणी जो आत्मा का जो लक्षण भगवद गीता में कहा गया है ब्रह्म का जो लक्षण भगवद गीता में कहा गया है वो लक्षण प्रहलाद की भक्ति की शक्ति का चमत्कार देखो वो पंच भौतिक शरीर में घट रहा है प्रहलाद के शरीर में बर्छी भाला का कोई प्रवेश नहीं हो पा रहा है वज्र का शरीर हो गया अब उसके बाद अब क्या करें महाराज हाथी के नीचे दबाया गया लेटा करके हाथी ऊपर से निकाला गया भगवान ने संभाल लिया हाथी का वजन भगवान ने ले लिया प्रहलाद को लगा कोई फूल ऊपर से गया प्रहलाद को पहाड़ के ऊपर से फेंका गया नीचे कच्छप भगवान नीचे जल के अंदर आ गए प्रहलाद जी को संभाल लिया डूबने ही नहीं दिया अग्नि में डूबा नहीं सके हथियारों से उनको मार नहीं सके बहुत सारे प्रयास किए गर्दानाथ विष दिया गया जहर आ, जहर मीरा को भी दिया गया प्रहलाद को भी दिया गया अब कल्पना कर सकते लेकिन वो जहर इन दोनों को नहीं मार सका बल्कि अमर कर दिया जहर का प्याला राणा ने भेजा पीवत मीरा हाँसी रे पद घुघुरू बांध मीरा नाची रे ऐसे ऐसे भक्त ठीक है प्रहलाद जी तो सतयुग में हुए मीरा तो कलयुग में हुई दोनों दोनों के साथ ये घटना हुई जहर दिया गया वो भी असर नहीं किया अब क्या करें बोले कारागार में डाल दिया एक उपाय सुझा हिरण कशपू को कारागार में डाल दो पहरेदार लगा दो ताले बंद कर दो भोजन बंद कर दो कितना दिन जीवित रहेगा एक हफ्ते से ज्यादा जीवित नहीं रह सकेगा पांच साल का बालक बिना अन्न जल के कब तक जीवित रहेगा सीधा उपाय बंद कर दिया एक हफ्ते तक महाराज कठोर पहरा कोई भोजन अंदर नहीं जाएगा जल अंदर नहीं जाएगा कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा और उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब हिरण कश्यू ने वहाँ के चौकीदारों से पूछा भाई क्या हालचाल है प्रहलाद का बोले महाराज बाहर से तो कोई भी नहीं जा सक रहा है ना कोई जा सकता है लेकिन अंदर से भोजन की सुगंध बहुत अच्छी आती है <laughs> कहाँ से आता है अब हमको मालूम नहीं बाहर तो ताला बंद है बाहर हम लोग खड़े है लेकिन अंदर से सुगंध प्रतिदिन आती है कौन खिलाता है हमको नहीं मालूम अरे भाई जिनको अन्नपूर्णा स्वयं आकर के भोजन करावे उनका भोजन हिरण कश क्या बंद करेगा हाँ प्रभु का आदेश था जाओ मेरे भक्त का भोजन क्या दुनिया वाले बंद कर सकते हैं क्या निकाल लिया गया विवश के बाहर निकाल लिया गया जेल से भी बाहर निकाल लिया गया उसके बाद अब संडा मरकर ने कहा महाराज हमने कहा था ना हमने नहीं पढ़ाया अब आपने देख लिया ताप के बालक के जो अंदर है ये स्वाभाविक है जन्मजात है अब आपको समझ में आया बोले हाँ समझ में आ गया। लेकिन कुछ करो इसको मारना है ये बड़ा खतरनाक बालक है ये तो विष्णु का पक्ष लेता है और बड़ा शक्तिशाली तो मरता ही नहीं ये नहीं मरेगा तो लगता है मेरे को मरवा देगा ये इसको मारना है किसी तरह अब मारा स्तर मारण अनुष्ठान किया मारण तामसी प्रयोग है आज भी होते हैं ये अनुष्ठान जो लोग कहते हैं ना तंत्र मंत्र तंत्र मंत्र आज भी है और उस पे इफेक्ट करते हैं जो व्यक्ति नित्य कोई गुरु मंत्र का जप नहीं करता कोई पूजा पाठ नहीं करता उस पे इफेक्ट करते जो गुरु मंत्र का जप करता है या आप कुछ नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इसका महाराज आठ माला या सोलह माला जप करो कोई तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा लेकिन करना पड़ेगा ये सेफ्टी ये अपनी पर्सनल सिक्योरिटी आपको करनी पड़ेगी न तो तंत्र मंत्र प्रभावी होते हैं हमारे शास्त्रों में भी इनका वर्णन है और आज भी देखा जाता है मारण प्रयोग किया शंडा मर्क ने अनुष्ठान किया प्रहलाद के लिए मारण प्रयोग और सफल अनुष्ठान था वो तो शुक्राचार्य जी के बेटे थे सारी विद्याएं जानते थे कृत्या प्रकट हुई प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या जैसे प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ी सुदर्शन चक्र ने खदेड़ा उसको भगवान उनकी सुरक्षा में सुदर्शन चक्र है कृत्या वहां से लौट गई और जब मारण प्रयोग किसी पे किया जाता है और जिस पर किया जाए उस पर सफल नहीं होता है तो उसका विधान है वो लौट के करने वाले को मारता है वो कृत्या लौटी और आ करके शंडा मर्क को मार डाला जिसने किया था इसलिए बड़े खतरनाक प्रयोग है एतामशी प्रयोग शंडा मर्क को ही मार डाला अब प्रहलाद जी देख रहे प्रहलाद जी तो समझ गए इन्होंने किया था उल्टा पे पड़ा लेकिन धन्य है प्रहलाद का हृदय जानते शंडा ने उनको पढ़ाया है ठीक है कुछ भी पढ़ाया धर्म अर्थ काम तीन की शिक्षा तो पढ़ाई मोक्ष नहीं पढ़ाया ठीक है, लेकिन आखिर शिक्षा गुरु तो हैं, सदगुरु नहीं है ठीक है लेकिन शिक्षा गुरु तो है प्रहलाद जी के हृदय में ऐसी भावना यार इन्होंने मेरे को पढ़ाया और मेरे सामने ही इनकी मौत हो जाए और मेरे निमित्त से इनकी मौत हो जाए ये तो अच्छा नहीं है प्रहलाद जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे मन में अगर इन दोनों के प्रति भी द्वेष का उदय न हुआ हो आप देखें शर्त देखें प्रहलाद जी का हृदय देखें, क्या विलक्षण ज्ञानी भक्त का हृदय होता है क्या उनकी निष्ठा है और तो प्रभु से जो प्रार्थना करते प्रभु मेरे हृदय में अगर संडा मरक के इतना करने के बाद भी मेरे हृदय में इनके प्रति कोई द्वेष भाव का उत्पन्न न हुआ हो तो मेरी प्रार्थना है आप इन दोनों को जीवित कर दे और प्रभु कृपा से वापस दोनों संडा मरके जीवित हो जाते हैं ये प्रहलाद का जीवन जिसने उनको मारने का अंतिम प्रयास किया उनको भी जीवन दान किसने दिया प्रहलाद ने हाँ ये ज्ञानी भक्त ये ज्ञानी भक्त होता है ने जब प्रभु मैं देख ही जगत तो कही सन कर ही विरोध अपना ठाकुर सब में दिखाई दे रहा है तो किसको मारे किस विरोध करें यह महाराज प्रहलाद का जीवन शंडा मर्क तो प्रणाम करके जाने लग गए महाराज हमारी जितनी हाँ, महाराज शक्ति थी हमने देख लिया अब हमसे कुछ नहीं हो सकता शंडा मर्क अभी भी प्रहलाद के पक्ष में नहीं है ये दुष्ट की दुष्टता हाँ। कितना भी आप उसको सपोर्ट करो लेकिन इसलिए कहा गया है साधु संबंध तोड़ना चाहे तो भी मत तोड़ना और दुष्ट संबंध जोड़ना चाहे तो भी मत जोड़ना क्योंकि अपना स्वभाव से दोनों विवश है साधु अपने स्वभाव से विवश है और दुष्ट अपने स्वभाव से विवश है एक दृष्टान्त तो सुनाते थे पूज रोटी राम बाबा बोले के महात्मा खड़े थे नदी किनारे और एक बरसात का समय था बिक्षु नदी में बहता हुआ जा रहा है महात्मा को दया आई उन्होंने बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास किया हाथ में लिया तो उसने डंक मार दिया हाथ हिल गया बिच्छू फिर गिर पड़ा पानी में फिर बहने लग गया महात्मा ने फिर दोबारा प्रयास किया थोड़ी देर के बाद उसको हाथ में उठाया तो फिर वो डंक मार दिया फिर वो पानी में गिर गया एक वहां ग्वालिया खड़ा था अरे बाबा जी क्यों परेशान हो ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा आप कितना इसके साथ भलाई करो ये तो डंक ही मारेगा वहा से महात्मा को शिक्षा मिल गई अरे बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोडूं? तीसरी बार प्रयास किया जोर से हाथ में पकड़ा उछाल के बाहर फेंक दिया बिच्छू को बाहर निकाल दिया माने दोनों अपने स्वभाव से विवश है साधु साधुता के लिए विवश है और दुष्ट दुष्टता के लिए विवश है इसलिए भगवान की लीला देख करके सबके साथ रहो लेकिन पूज रोटी राम बाबा के एक बड़ा सुंदर वाक्य है रागत द्वेष किसी से मत करो लेकिन संबंध व्यवहार उसी के साथ करो जिससे तुम्हारे विचार मिलते हो जिससे तुम्हारा स्तर मिलता हो कितना सुंदर वाक्य है व्यवहार में सावधान रहने के लिए नोट करने ये साधुओं के अमृत वाक्य है रागव द्वेष क्योंकि प्रभु की लीला है प्रभु की लीला में हाँ भाई रामलीला में राम भी होंगे रावण भी होंगे वहां अगर कौशल्या भी होंगी तो सुरपणखा भी होंगी ताड़का भी होंगी तो रामलीला तो तभी चलेगी ना ये प्रभु की लीला है जिसको जो रोल दिया गया उसमें विवश है शंडा मर्क अभी भी प्रहलाद जी के साथ नहीं बोले महाराज अब आप इसको संभालिए हमारे बस का काम नहीं उसी समय एक हिरण कशपू की बहन है जानते हो क्या ना होलिका वो आ गई हिरण कशपू के इतना चिंतित तो उसने कभी नहीं देखा आज जितना चिंता की लकीर है हे, हिरण कशपू के माथे पर है होलिका ने कहा भैया त्रिलोकी पर तुम्हारा शासन है और त्रिलोकी पर शासन होने के बाद आप इतने चिंतित है मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कौन सी चिंता तुम्हारे मन में है सारी त्रिलोकी को तो विजय कर रखा है देवता लोग तुम्हारी सेवा करते हैं असुर तुम्हारी सेवा करते हैं मनुष्य तुम्हारी सेवा करते हैं चिंता का कारण क्या बोले बहन चिंता का कारण ना तो देवता है ना असुर है ना मनुष्य है ये मेरा बालक है प्रहलाद ये इतना विलक्षण बालक है चमत्कारी बालक है हाँ, इसको आग, इसको पानी में डूबता नहीं हथियार प्रयोग करते नहीं जहर से मरता नहीं भोजन नहीं दो तो भी उसको भोजन कहीं से मिल जाता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि है क्या तो और यही बात है भगवान के भक्त को कोई संसारी समझ नहीं सकता कि ये है क्या हाँ। वास्तव तो में समझना कठिन अगर तुम समझोगे तभी जब उसके स्तर पर पहुँच जाओगे पहले से समझने का प्रयास करोगे तो थोड़ा पगला जाओगे इसलिए महापुरुष को उनकी आज्ञा का पालन करो नारद जी गए थे आपने अगर भागवत ध्यान से पढ़ी सुनी हो नारद जी एक बार उनको कौतुक सुझा कि भगवान कृष्ण ने 16108 विवाह किए हैं जरा देखो तो सही ये मैनेज कैसे कर रहे हैं सबके साथ कैसे रह रहे नारद जी तो नारद जी और उनको काम तो कुछ था नहीं भगवान की लीला में ही शामिल रहते थे गए द्वारिका पहले रुक्मणी जी के यहाँ गए तो भगवान स्नान करके पूजा में बैठे थे रुक्मणी जी ने कहा प्रभु नारद जी आए आ, कोई महापुरुष आ जाए तो पूजा को प्रणाम करके बीच में छोड़ के उसका स्वागत करना चाहिए ये मर्यादा है भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश कहते आओ देवर्षि कैसे आए पधारो नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है यहां तो है अब दूसरी जगह देख बोले अभी आता हूँ प्रभु अभी आता हूं सत्य के यहाँ गए तो वहां बच्चे खिला रहे जम्भवती के यहाँ गए तो वहाँ हथियार ठीक कर रहे कालिंदी के यहाँ गए तो वहाँ मित्रों से वार्तालाप कर रहे जितने घरों में गए अलग अलग काम करते हुए भगवान दिखाई दिए और सब जगह प्रश्न एक ही पूछा और नारद जी कब आए प्रश्न एक ही पूछा और काम अलग अलग दिखाई दिए नारद जी सौ घरों में जाने के बाद उनको चक्कर आने लग गया हा? ये क्या जहाँ जाता हूँ वही मिलते एक ही प्रश्न पूछते आओ नारदी कब आए और अलग अलग काम करते हुए चक्कर खा खाके नारदी गिर पड़े भगवान द्वारा दौड़े उनको उठाया नारद जी को पंखा झला जल फेंका उनको होश में लाए बोले नारद जी क्या हो गया आपको बोले महाराज आपकी लीला देख करके मैं चकरा गया उसी से मैं बेहोश हो गया आप क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि ये काम तुमको दिया किसने कि मैं क्या करता हूं तुम समझो ये काम तुमको नहीं दिया गया ना तुमको काम दिया गया मेरी भक्ति के प्रचार का मैं क्या करता हूं ये समझने जाओगे तो चक्कर आ ही जाएगा तो जो भगवान को ज्यादा समझने जाएगा या भगवत प्राप्त महापुरुष को ज्यादा समझने जाएगा उनके लेवल के नजदीक पहुंचोगे तो ही समझ सकोगे कैसे समझ सकोगे तो महाराज प्रहलाद जी को तो कोई समझ ही नहीं पा रहा क्या इनका स्तर है हिरण नहीं समझ पा रहा है हिरण कहता है बहन ये ऐसा विलक्षण बालक है ना तो ये मरता है और ना अब ये महल छोड़ के जाता है मैं तो चाहता हूँ कि यह चला जाए लेकिन अब जाता नहीं मैं इसको निकाल भी नहीं सकता हूँ क्या करूं बड़ी समस्या लगता है मेरे विरोधी का पक्ष लेता है यही मेरी मौत का कारण बनेगा मैं क्या करूँ होलिका निका बस इतनी सी बात छोटी सी बात है तो मेरे लिए काय को तुम चिंता करते हो तुम्हारे लिए छोटी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात क्या करोगी तुम बोले ब्रह्मा जी ने मेरे को जब मैंने तपस्या की थी तो वरदान में एक साड़ी दी और उस साड़ी का ये प्रभाव है कि उसमें आग का प्रभाव नहीं पड़ता है फायर प्रूफ है कोई आग का प्रभाव नहीं पड़ता है कोई आग नहीं लग सकती उसमें बोले क्या करोगी बोले वो साड़ी पहन के मैं बैठ जाऊंगी तो बड़ी भारी चिता बनवा दे और प्रहलाद को गोदी में बैठा लूंगी तुम चिता में आग लगा देना मेरे को तो साड़ी के कारण आग लगेगी नहीं प्रहलाद जल के मर जाएगा तेरी समस्या हल हो जाएगी इतनी सी तो बात है हिरण को थोड़ी आशा तो हुई कि हाँ भाई ब्रह्मा जी का वरदान है तो ठीक ही चलेगा काम हिरणकश्यो ने बड़ी विशाल चिता बनाई जिससे निकल के भाग न सके इतनी विशाल के महाराज चार आदमी उसमें चले जाए हाँ इतनी विशाल बनाई बड़ी विशाल चिता बनाई होलिका ने अपनी वही साड़ी पहन ली जो ब्रह्मा जी ने वरदान में दिया था और वो तो निश्चिंत थी इसमें आग आग लगेगी नहीं उधर जाकर के बैठ गई प्रहलाद जी को बुला आओ बेटा इसमें बैठना है आज कुछ विशेष काम है अब प्रहलाद जी अगर समझाते तो मानती नहीं प्रहलाद जी मन ही मन सोचे लगता है बुआ जी का भी समय <laughs> आगे अब ये बुआ जी मेरी समझाने से तो मानेगी नहीं अब लगता है ठाकुर जी इनको भी अपने धाम बुलाना चाहते क्या करें जाना पड़ा प्रहलाद जी जाके होलिका की गोद में बैठ गए अब महाराज जैसे आग लगी ये देखो भक्ति की शक्ति का चमत्कार सबके देखते देखते ब्रह्मा जी का वरदान फेल हो गया विफल हो गया भक्ति की शक्ति के सामने होलिका की साड़ी में आग लग गई औओ लगी जलने होलिका ओ लगी चिल्लाने बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ अब कौन बचाओ इतनी विशाल चिता बनाई गई थी कि प्रहलाद निकल के न भाग सके होलिका बैठे बैठे जल गई कौन बचावे इतनी विशाल अग्नि लगी हुई है जब होलिका जल गई आग शांत हो गई खाली अंगारे हैं और अंगारों में प्रहलाद जी बैठे सुखदेव जी कहते राजन ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था अंगारों की लालिमा ऐसे लग रही थी जैसे प्रहलाद जी महाराज कमल के फूलों पर बैठे हों ऐसा दिखाई दे रहा था क्यों वो तो बिल्कुल सामान्य रूप से बैठे है आग उनको जला ही नहीं रही नईनम दहती पावा कहा गीता कहती है आत्मा को आग जला नहीं सकती है और यहाँ पर प्रहलाद जी के पांच भौतिक शरीर को आग जला नहीं सकती है यह है भक्ति का चमत्कार यह है भक्ति का विलक्षण बात अब महाराज प्रहलाद जी अंगारों में ऐसे बैठे जैसे कमल के फूलों पर बैठे हो जब होलिका जल गई सारे लोग आश्चर्यचकित प्रहलाद जी महाराज उठ करके बाहर आ गए हिरण कशपो को प्रणाम किया फिर प्रणाम किया पिताजी और कोई याद <laughs> वो तो पिताजी की हालत खराब प्रणाम करे तो अब आशीर्वाद दे कि साप दे उनको समझ नहीं आ रहा करे तो करें क्या अब अरण कशपू शंडा मर्क को बुलाया बोले इनको ले जाओ यहाँ से ले जाओ मैं महल में नहीं रखूंगा बहुत खतरनाक बालक है तो महल में पता नहीं क्या चमत्कार दे, कर देगा ये आग में जलता नहीं पानी में डूबता नहीं हथियारों का प्रभाव नहीं पड़ता बिश्स मरता नहीं मैं अब इसको महल में नहीं रख सकता भले पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं हुई इसको विद्यालय में ले जाओ विद्यालय में रखो चंडा मर्ग मुस्कुराए बोले महाराज आप हमको डांटते थे ना अब पता लग गया ये क्या है बोले आप चिंता मत करो हम विद्यालय में उसको बांध के रखेंगे जिससे कहीं भाग न जाए हमारे पिताजी माने गुरुदेव शुक्राचार्य जी कुछ दिनों बाद आ जाएंगे वो कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे आप निश्चिंत रहो प्रहलाद जी को ले गए विद्यालय चंडा प्रहलाद जी तो कोई उनको मन में किसी के प्रति विरोध था ही नहीं आ, कोई द्वेष नहीं कोई विरोध नहीं आप ऐसे महापुरुष के चित्त की कल्पना कर सकते कितना सहज जीवन था कितना सरल जीवन था कितना आनंदमय जीवन था विद्यालय में जाके फिर आपने चंडा मर्क जो शिक्षा गुरु उनको प्रणाम किया अवकाष्ट का दिन था उस दिन संयोग से शंडा मर्क ने सभी विद्यार्थियों को पढ़ने का जो काम था वो बता दिया और वो चले गए बाजार कुछ काम से अवकाश का दिन था विद्यार्थियों ने काम कर लिया उसके बाद प्रहलाद जी से सभी विद्यार्थी बहुत प्रभावित थे बच्चों को तो अनुकरण करने में बड़ा आनंद ये सारी घटनाओं में दैत्य बालक उपस्थित थे जो प्रहलाद के साथ सारी दुर्घटनाएं हुई दैत्य बालक देख रहे थे प्रहलाद कैसा विलक्षण बालक है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है दैत्य बालक सब बड़े प्रभावी थे हाँ बहुत प्रभावित है प्रहलाद जी से प्रहलाद जी को उन्होंने अपना महाराज लीडर मान लिया नेता मान लिया सीनियर मान लिया जो आप कहो गुरु मान लिया दैत्य जब गुरु जी चले गए काम करने के लिए तो दैत्य बालक प्रहलाद जी के पास आए बोले प्रहलाद जी आज छुट्टी का दिन है और बहुत आनंद है तुम्हारी विजय हुई है चलो आज खेलते हैं हम लोग आनंद में खेल खेलते हैं प्रहलाद जी ने कहा दैत्य बालको मेरे पास आओ हाँ। अच्छी बात है तुम्हारी मेरे प्रति सद्भावना है प्रेम है अगर मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है सद्भावना है तो मेरी बात को सुनो दैत बालक बैठ जाते हैं दैत बालकों को प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। है सुखदेव हाँ। जी कहते हैं तुम्हारे आचरे प्राज्ञा धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम जन्म कतप्य ध्रुव अरे ये जो मनुष्य जीवन मिला है अत्यंत दुर्लभ है कबहू की करुणा नरदेही देत ईश बिनु ही तुषेही लाख जातियों में योनियों में भटकते हुए कभी प्रभु के मन में कृपा आती है और मनुष्य बना देते एक अवसर देते हमको आपको प्रभु प्राप्ति का इसलिए बड़ा दुर्लभ शरीर है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है बोले फिर बोले दुर्लभ भी, भी है और ये बड़ा साधक है आ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर से कुछ भी प्राप्त कर सकते हो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो बैकुंठ प्राप्त कर सकते हो गोलोक प्राप्त कर सकते हो अरे इसी जीवन में ठाकुर का दर्शन प्राप्त कर सकते हो ऐसा शरीर जो आप चाहो वो ऐसे इसमें योग्यता प्रभु ने जन्मजात दिया है सबको अर्थदम दम अर्थम ददाती अर्थदहा तम अर्थदम बोले ऐसा विलक्षण शरीर है आ, कुछ भी अर्थ अर्थ माने पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों में से जो चाहिए वो मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है बोले फिर क्या करना है बोले अध भी ध्यान रखना अगर एक बार चूक गए तो गए फिर ये हमेशा रहने वाला नहीं है एक दिन ये जाएगा इसमें सठ भाव विकार लगे हुए अस्थि जायते वर्धते भाव विकार शरीर में लगे हुए अरे तुम्हारा बचपना कहाँ गया तुमको मालूम नहीं मालूम कहा गया देखते देखते बचपना चला गया युवा अवस्था आ, आ गई देखते देखते युवा अवस्था चली जाएगी बुढ़ापा आ गया और देखते देखते बुढ़ापा भी चला जाएगा आ क्या जाएगी मृत्यु आ जाएगी ट्रांसफर हो जाएगा हाँ ट्रांसफर महात्मा लोग उसको ट्रांसफर बोलते शरीर परिवर्तन हो जाएगा वीणान यथा विहय नवान गृहते नरो पुराणी दूसरा वस्त्र मिलेगा दूसरा जन्म मिलेगा इसीलिए लेकिन अब दूसरा जन्म अच्छा कर्म करोगे तभी तो मनुष्य का मिलेगा नहीं तो पशु पक्षी फिर बन जाओगे आ, जो लोग दूसरों का कर्जा लेकर के चले जाते हैं ना हाँ वो तो सोचते हैं मरने के बाद कौन पूछने वाला जानते हो वो अगले जन्म में क्या बनते हैं या तो बैल बनते हैं या तो गधा बनते हैं भार ढो ढोकर के कर्जा चुकाते हैं इसलिए मानसिकता कभी मत मा सोचना कि ले लेके मर जाएंगे पीछे कौन पूछेगा एक बार आपको ध्यान होगा एक सच घटना है विनोद की घटना है एक बार पीछे चार पांच साल पहले या ये दो या बारह के लिए भविष्यवाणी की थी किसी साइंटिस्ट ने कि प्रलय होने वाला है और 12 में ना और वो ऐसी मूवी भी बना दी गई थी कि जब प्रलय होगा तो कैसे होगा क्या क्या होगा क्या क्या भिड़ेगा और क्या क्या होगा तो उसमें दो तरह के कमेंट आए मेरे पास बोले महाराज अब तो 2012 में प्रलय होने वाला है दिसंबर में तो अब जितनी संपत्ति है उसको दान धर्म कर ले तो आगे काम देगा अच्छी बात अच्छी सोच है जानते हो दूसरा व्यक्ति क्या बोला बोले दो में तो सब कुछ खत्म ही हो जाना जितना लेना है ले लो देने की जरूरत है देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब कल्पना करें दोनों सोच एक ही बात को लेकर के दोनों तरह की सोचें। लेकिन ध्यान रखना ये मत सोचना कि लेके मर जाओगे तो देना नहीं पड़ेगा बैल बन करके गधा बन करके उसको चुकाना पड़ेगा ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों इसलिए इसका आ, पता नहीं कब तक रहेगा तो क्या करे बोले मनुष्य शरीर प्राप्त करके पहला काम है भगवान का भजन करना जानते तो आप सब लोग हैं जानते नहीं पहला काम क्या है लेकिन आ, अब तो शायद करना शुरू कर दिए हैं और जो पहले से कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है चलो जब चेते तब अच्छा है हा? जब शुरू कर दिया तब भी अच्छा है हाँ कौमारे आचरित प्राज्ञा प्रहलाद जी का सूत्र है, हमारे शास्त्रों का सूत्र है, जिन लोगों ने धारणा फैला दी है कि भजन करना बुढ़ापे का काम है वो गलत धारणा प्रहलाद जी कहते हैं भजन करना हाँ बचपन का कार्य युवावस्था का कार्य कौमारी आचार्य धर्मान भागवतानी है दैत बालको ने कहा प्रहलाद जी अभी बोले हाँ अभी से करना होगा क्यों प्रहलाद जी उनको गणित समझाते हाँ देखो इतना सुंदर गणित प्रहलाद जी ने समझाया बोले बच्चों अगर मान लिया जाए तुम्हारी आयु 100 वर्ष की है वर्ष की मान लिया जाए आजकल तो सौ वर्ष होना थोड़ा कठिन ही होता है अगर मान लिया जाए 100 वर्ष की तुम्हारी आयु है तो अस्सी के बाद के जो 20 साल हैं, उनमें तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकेगा वृद्धावस्था के कारण शरीर काम नहीं करेगा और शुरू के जो 20 वर्ष हैं, वो ना समझे में निकल जाएंगे एक साल से 20 साल तक नॉलेज नहीं होते, ज्ञान नहीं होता ना समझे में निकल जाते तो सौ में से कितने बचे साठ साठ बचे ना चालीस तो ऐसे निकल गए और साठ में से तीस साल रात्रि के निकल गए प्रहलाद जी का गणित प्रहलाद जी दैत वालकों को समझा रहे 60 में से 30 साल रात्रि के निकल गए जो या तो सोने में निकल जाएंगे या टीवी देखने में निकल जाएंगे या इंटरनेट में निकल जाएंगे इसी में जाएंगे ना तो अब कितने बचे 30 बचे।, बचे बोले 30 साल तुम्हारे हाथ में व्यवस्थित जिसमें कुछ कर सकते हो बोले अब तुम सोच लो तुमको पहले क्या करना है पहले भगवान को पा करके निश्चिंत होके दुनिया का काम करना है या पहले दुनिया के चक्कर में पड़ करके जब किसी काम के लायक नहीं रहोगे तब भजन करना है तुम्हारे तो आचरित्राज्ञा क्या क्या करना चाहिए पहले हाँ क्या करना चाहिए भजन करना चाहिए पहले ये सूत्र है ये गलत धारणा समाज में फैला दी गई है हाँ अगर कोई बच्चा पहले से जाने लग जाए अरे ये तो अभी समय थोड़ा इनका भजन करने का समय थोड़ा अभी तो खाओ पियो मौज करो बाद में देखा जाएगा बुढ़ापे में अरे बूढ़े लोगों से पूछो कितना हो रहा है चला नहीं जा रहा है देखा नहीं जा रहा है बैठा नहीं जा रहा कहां से भजन होगा हमारे पूज रोटी बाबा का एक वाक्य है जवानी में जो जम जाएगा वही अंत तक काम करेगा युवा अवस्था में अगर संसार जम गया तो संसार अंत में याद आएगा और युवा अवस्था में अगर भगवान जम गए तो भगवान याद आएंगे युवा अवस्था में जो तुम्हारे चित्त में बैठ जाएगा वही अंत तक याद रहेगा इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों भजन करना चाहिए दूसरा काम नहीं करना चाहिए मनुष्य जीवन का पहला कार्य और दूसरी बात जो प्रहलाद जी ने बड़ी रहस्य की बताई देखो बड़ी सुंदर बातें हैं दैत्य बालकों को कहा लेकिन हमारे आपके काम की बातें प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालको एक बात और बताऊ मेरा अनुभव है दुनिया को खुश करना कठिन है और भगवान को खुश करना आसान है प्रहलाद जी का अनुभव है बोले भगवान के लिए थोड़ा करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और दुनिया के लिए बहुत कुछ करो तो भी दुनिया खुश होने वाली नहीं है प्रहलाद जी का तो अनुभव है और आप लोगों का क्या अनुभव है <laughs> अनुभव मिल गया हा जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्राय अगर औसत देखा जाए तो 50 के ऊपर के लोग बैठे ठीक है ना प्राय 50 के नीचे के हैं लेकिन कम है औसत निकाल लें तो जिनकी 50 साल की आयु हो चुकी है उन्होंने कम से कम 30 साल तो समाज को दे दिए बीस साल तक तो चलो समझ नहीं रही विवाह के बाद परिवार को दिया समाज को दिया मित्रों को दिया सबको दिया लेकिन एक बात जरा बैठे बैठे आज मिशन में विचार कर लो जिन लोगों के लिए तुमने समय लगाया शक्ति लगाई पैसा लगाया और तो सारे लोग आपसे प्रसन्न हैं कि नहीं प्रसन्न है एक ही प्रश्न है हाँ ये प्रहलाद जी का प्रश्न है विचार कर लो दो मिनट में पता लग जाएगा हा? जिन लोग जिन जिन लोगों के लिए काम किया तुम लोगों ने और एक्चुअल में काम किया अपना हेल्थ को इग्नोर करके काम किया है पैसे को इग्नोर करके काम किया है एक्चुअल में काम किया है वो सारे लोग प्रसन्न हैं या नहीं प्रसन्न है नहीं क्या जवाब है नहीं, नहीं प्रसन्न है और प्रहलाद जी कहते हैं तेईस साल तुमने दुनिया को दिए और दुनिया प्रसन्न नहीं हुई तो आगे के जो दस पंद्रह साल बचे हैं तो अगर वो दुर्दोगे दो तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे वो लोग क्या कहना है नहीं होंगे तो अब कल से किसको प्रसन्न करने का काम करोगे झूठ मत बोलना आश्रम है ये आश्रम है यहाँ जो करना है वही कहना आ, कल से दुनिया को प्रसन्न करने के लिए काम करोगे कि भगवान की खुशी के लिए काम करोगे आ, भगवान की खुशी के लिए और प्रहलाद जी का वाक्य है दैत्य बाल को तीस साल नहीं दशांश जितना तुमने दुनिया को दिया है उसका टेन दशांश जिसको बोलते टेन परसेंट ठाकुर जी को उतनी तन्मयता से दे दो जितनी तन्मयता से तुमने दुनिया को दिया है तीस साल उतनी तन्मयता से तीन साल भगवान कृष्ण को दे दो दुनिया तो हाथ में नहीं आई कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, करके देखो तीन साल था ज्यादा नहीं तीन साल ये प्रहलाद जी का प्रभावी क्योंकि वो कोई पढ़ के नहीं बोल रहे थे प्रहलाद जी अपने अनुभव से बोल रहे थे प्रहजा के जी के जीवन का अनुभव था ऐसा विलक्षण भाषण दिया जानते हो बालकों की जो स्लेट होती है ना वो बिना लिखी होती ऐसा प्रभावी भाषण था आज प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को दैव बालक बना दिया देवताओं के संस्कार दे दिए दैवी संपदा दे दी बालकों ने कहा क्या करना है बताओ बोले करना क्या है उठाओ मृदंग उठाओ करताल और संकीर्तन करो आज गुरुजी नहीं है ना तो आज छुट्टी के दिन में भगवान का कीर्तन करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, रामो, हरे रामो, राम हरे राम राम राम हरे हरे अब तो तुम्हारा बच्चे तैयार हो गए संकीर्तन प्रारंभ हो गया अब आप लोग भी थोड़ा संकीर्तन कर लो और आगे अब क्या होगा हिरण कष्ट क्या करेगा उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे भोली वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री